अमृत माणी नम्रता तथा स्वाभिमान 408 स्वयं को ज्यादा चतुर समझना उचित नहीं कौवा खुद को कितना चालाक समझता है वह कभी फंदे में नहीं फंसता भय की तनिक आशंका होते ही उड़ जाता है कितनी चतुराई के साथ वह खाने की चीजें उड़ा ले जाता है पर इतना होते हुए भी वह विष्ठा खाकर मरता है ज्यादा चालाकी करने का यही परिणाम होता है चार सौ नौ ऊँचा उठना हो महान बनना हो तो पहले नीचा नम्र बनना चाहिए चातक पक्षी का घोसला नीचे होता है पर वह आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है ऊंची जमीन में खेती नहीं होती उसके लिए नीची जमीन चाहिए जहाँ पानी जम सके तभी खेती हो सकती है 410. फलवान वृक्ष की डालियाँ सदा नीचे की ओर झुक जाती है अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो छोटा नम्र बनो 411. सौ जहाँ और लोग सिर झुकाते हैं वहाँ पर तुम्हें दंडवत करना चाहिए 412 मैं लेक्चर दे रहा हूँ तुम लोग सुनो इस प्रकार का अहम भाव आचार्यपन का अभिमान नहीं रखना चाहिए अज्ञान अवस्था में ही अहंकार रहता है ज्ञान होने पर नहीं जिसमें गर्व नहीं उसी को ज्ञान लाभ होता है बरसात का पानी नीचे जमीन पर ही ठहरता है ऊंची जगह पर ठहर नहीं पाता 413 तराजू का जो पड़ला भारी होता है वह नीचे आ जाता है और जो हल्का होता है वह ऊपर उग जाता है इसी तरह जो व्यक्ति गुणी और सामर्थ्यवान होता है वह सदा नम्र और विनयशील होता है मूर्ख ही झूठे अहंकार अभिमान से फूला रहता है ४१४ तूफान में उड़ने वाली झूठी पत्तल की तरह निराहंकार और नम्र बनो ४१५ सुई में धागा पिरोना हो तो धागे को पहले ऐठ कर नकीला बनाओ ताकि उसमें रोए ना रहे तभी वह सुई के छेद में से जा सकता है मन को ईश्वर में निमग्न करना हो तो दीन हीन विलम्ब्र बनो वासना रूपी रोए दूर कर दो चार कई लोग विनय का ढोंग रसते हुए कहते हैं मैं कीट हूँ इस प्रकार स्वयं को हमेशा कीट कहते कहते कुछ दिनों बाद मनुष्य वास्तव में ही कीट की तरह दुर्बल बन जाता है मन में कभी हीन भाव या हताशा नहीं आने देना चाहिए उन्नति के पथ पर हताशा बड़ा भारी शत्रु है हताश हो जाने से धर्म पथ पर अग्रसर नहीं हुआ जा सकता जिसका जैसा भाव होता है उसे वैसा ही फल लाभ होता है चार यथार्थ मनुष्य तो वही है जो मान होश हो अर्थात जिसमें स्वाभिमान का होश हो दूसरे लोग तो निरयानुष्य है चार सौ जो अहंकार आत्मा की महिमा को प्रकट करता है वह अहंकार नहीं जो विनय आत्मा के गौरव को नीचे लाती है वह विनय नहीं